महान वैज्ञानिक राइट राइट ब्रदर्स दूसरा भाग प्रयोग प्रयोग शिक्षा मिल्टन राइट के घर में करना एक आम बात थी उनके यहाँ प्रयोग करने को बहुत महत्व दिया जाता था जब वोरविल नव वर्ष का हुआ तब उसने अपने पिता को जो अपने काम से बाहर गए हुए थे पत्र लिखा मैंने कल ही एक डिब्बे को लेकर उसमें पानी भरा, फिर उसे जलते हुए स्टोव पर रख दिया। कुछ देर बाद पानी गर्म होकर उस डिब्बे से बाहर निकलने लगा करीब एक फुट मुझे इसमें बड़ा आनंद आया मैं मशीन के प्रयोग करना चाहता हूँ पापा ये शब्द एक बच्चे के थे जो बाद में बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बना उनके नाना का नाम कोयरनर था प्रयोग करने के लिए रिचमंड में नाना कोयरनर के खुले मैदान से अच्छा और कोई स्थान नहीं था वह बहुत सुंदर स्थान था जहाँ प्रयोग तथा आविष्कार करने के लिए बहुत जगह थी इस कारण नाना के कारण ही दोनों भाइयों का मशीन और प्रयोग के प्रति हुआ उनकी माता को भी से लगाव था वह भी कभी कभी अपने बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाया करती थी एक दिन माता द्वारा बनाई एक गाड़ी को देखकर कर ने कहा माँ तुमने यह बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है ओरविल इसे देखकर खुश होगा और तुमको हमेशा याद रखेगा तभी ओरविल कमरे में घुसा वह बाहर अपने मित्र एक साइंस के साथ खेल रहा था उसने माँ द्वारा बनाई हुई गाड़ी को देखकर कहा वाह माँ तुम बहुत अच्छी हो काश मैं भी तुम्हारी तरह ही गाड़ी बना सकता उस वर्ष क्रिसमस पर विल्वर ने अपने भाई भाईल को अवजारों का एक डिब्बा भेंट में दिया इन अवजारों से नए नए प्रयोग करके तरह तरह की मशीनें बनाता रहता उसने लकड़ी और धातु के कुछ अक्षर बनाए जो छपाई के काम में आते थे उनके पिता पादरी मिल्टन राइट का अपना छाप खाना था बोरविल ने लकड़ी के इन अक्षरों का अपने पिता के खाने में इस्तेमाल किया अपने इस सफलता के बाद बोरविल ने खुश होकर अपने भाई विल्बर से कहा विल्बर, देखो मैंने क्या बनाया है छपैया की मशीन में विल्बर की रुचि भी बोरविल जैसी ही थी इसके बाद उन दोनों ने एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया उस पत्र का प्रकाशक बना और विल्बर संपादक। में काम करते हुए उन्होंने मशीनों के बारे में बहुत ज्यादा सीखा जब भी चापे की मशीन खराब हो जाती वे उसे स्वयं ही ठीक कर लेते लेकिन कभी कभी मशीन ठीक करने में ज्यादा समय लग जाता और कभी मशीन को ठीक करना मुश्किल होता जैसे उस दिन जब बार बार कोशिश करने पर भी वह ठीक नहीं हो रही थी और कहता, मैं इस काम को छोड़ दूंगा विल्बर भी उसका साथ देता यह काम करना बहुत मुश्किल है